ठन्दुग्योपनिषद शाष्याय सात तेज से आकाश की प्रधानता आकाशो वाव तेजसो भूयानाकाशे वै सूरिया चंद्रम शो विद्युन छह प्रति शुणो रमत आकाशे नरमत आकाशे जायत आकाशम आकाशम नकाश ही तेज से बढ़कर है आकाश में ही सूर्य चंद्र ये दोनों तथा विद्युत नक्षत्र और अग्नि स्थित है आकाश के द्वारा ही एक दूसरे को पुकारते हैं आकाश से ही सुनते हैं आकाश से ही प्रतिश्रवण करते हैं आकाश में ही रमण करते हैं आकाश में ही रमण नहीं करते आकाश में ही सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं और आकाश की ओर ही सब जीव एवं अंकुरादि बढ़ते हैं तुम आकाश की उपासना करो आकाशो व तेजसो भूजान वायु सहितस्य तेजसः तेजस कारण कारण्योमो वायुमागृहेती तेजसा सहोक्तो वायुरी पृथक नोक्तस्तेजस कि लोके कार्याम यहादिभ्यो मृत्थाकाशो वायु सहितस्य कारणमिति ततो कूं कथम आकाशे वै सूरियाचंद्रमचाव तेजोपौ विद्युन्यग्निश्चोपणेन्त य तदल्पम भूया इत इतरत आकाश ही तेज से बढ़कर है क्योंकि आकाश वायु से ही तेज का कारण है वायुमाग्री ही ऐसा कह कर वायु का तेज के साथ वर्णन किया जा चुका है इसलिए यहां तेज से अलग उसका पृथक उल्लेख नहीं किया गया लोक में कार्य की अपेक्षा कारण ही उत्कृष्ट देखा गया है जिस प्रकार की घटादि की अपेक्षा मृतिका इसी प्रकार आकाश वायु सही तेज का कारण है इसलिए उससे बड़ा है किस प्रकार बड़ा है आकाश में ही तेज स्वरूप सूर्य और चंद्रमा ये दोनों हैं तथा आकाश के भीतर ही तेजो में विद्युत नक्षत्र और अग्नि हैं जो जिसके भीतर होता है वह छोटा होता है और दूसरा उससे बड़ा होता है किंचाकाशे नहूतर आकाशे न शून्योच शब्दम्य प्रतिषण्योत कासे रमते क्रीड्तेनोनम सर्वस्तथा न रमते चाकासे चाकाशे वियोग आकासे जायते न मूर्ते वष्टबधे तथा अभिल्याकुराद जायते न प्रतिलोम अथ आकाशम उपाश्व। इसके सिवा आकाश से ही एक व्यक्ति दूसरे को पुकारता है किसी के द्वारा पुकारे जाने पर आकाश से ही दूसरा पुरुष श्रवण करता है तथा दूसरे के कहे हुए शब्द को आकाश के द्वारा ही अन्य पुरुष श्रवण करता है सब लोग आकाश में ही एक दूसरे के साथ रमण क्रीड़ा करते हैं और स्त्री आदि का वियोग हो जाने पर आकाश में ही खेद का अनुभव करते हुए रमण नहीं करते आकाश में ही जीव उत्पन्न होता है मूर्त पदार्थ में या अवरुद्ध स्थान में नहीं तथा आकाश को लक्ष्य करके ही अंकुरादि उत्पन्न होते हैं विपरीत दशा में नहीं इसलिए तुम आकाश की उपासना करो सज आकाशम ब्रह्मेद्युपास्त आकाशवतो वै स लोका प्रकाशवतो संबाधालयो भी सिद्ध्य यावदा का यथा या कामचरो भवति यहामचरो आकाशम ब्रह्मेतपास्तेस्ती भगव आकाशात भूय इत्याूयस्ती तगवन्वी प्रति जो कि आकाश की, की यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है वह आकाशवान प्रकाशवान पीड़ा रहित और विस्तार वाले लोगों को प्राप्त करता है जहाँ तक आकाश की गति है वहाँ तक उसकी स्वेच्छा गति हो जाती है जो कि आकाश की या ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है नारद भगवान क्या आकाश से बढ़कर भी कुछ है दनत कुमार आकाश से बढ़कर भी है ही नारद भगवान मुझे उसी का उपदेश करें फल तृण्वाकाशवत वै विस्तरयुक्ता स विद्वान्ोका प्रकाशवत प्रकाशकाश्यसबा प्रकाशव लोकान्बंधन संबाधन संबाध संबोधोंपीडा तद्रहिता न संबाधागा विस्तीर्ण गतिन विस्तीन प्रचार लोकान अभि सिद्यति यावदाकाश से इसका फल सुनो वह विद्वान आकाशवान यानी विस्तार युक्त लोकों को तथा प्रकाशवान क्योंकि प्रकाश और आकाश का नित्य संबंध है अतः युक्त लोकों को असंवाद संबाधन का नाम अंबाध संबाध और संवाद परस्पर की पीड़ा को कहते हैं उससे रहित असमवाद और उगायवान विस्तीर्ण गति वाले अर्थात विस्तृत प्रचार वाले लोगों को प्राप्त होता है यावदा काश यदि वाक्य का अर्थ पहले कहे हुए के समान है ये छांदोग्योपनिषदि सप्तमाध्याय द्वादशंडष्यम संपूर्णम्।